नारद पहले के के के कल्प की बात है मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ और कुबेर हुए पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा धारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा के बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ उस समय वह का का पुत्र जो प्रकाश दान करने वाला था कुबेर के रूप में अत्यंत तपस्या करने लगा मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित प्रकाशिका पुरी में गया और अपने चित्र चित्तरूपी रत्नमय प्रदीपों से ग्यारह रुद्रों को उद्बोधित करके अन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया जो शिव की एकता का महान पात्र है तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्बल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चरम मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए इस प्रकार उसने 10000 वर्षों तक तपस्या की तदनंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे भगवान शिव ने उससे कहा अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूं तुम अपना मनोरथ बताओ यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा क्यों ही उमा भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए वे उदय के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रही थी भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंझिया गई उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले नाथ मेरे नेत्रों को वह दृष्ट शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार्थिंदों का दर्शन हो सामिन आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है इस दूसरे किसी वर्ष से मेरा क्या प्रयोजन है चंद्रशेखर आपको नमस्कार है